Also translation of the epilogue say talks given in Bombay India discourse number 2 यात्रा पर चलने के पूर्व उस मार्ग से थोड़ा परिचित होना जरूरी है जिस पर चलना पड़ता है उन द्वारों को भी समझ लेना जरूरी है जिन्हें खटखटाना पड़ेगा उन तालों को भी समझ लेना जरूरी है जिन्हें खोलना पड़ेगा जो यात्री यात्रा पथ के संबंध में बिना जाने चल पड़े उसके भटक जाने की भी ज्यादा संभावना है बजाय पहुंच जाने की और बाहर के रास्ते तो दिखाई भी पड़ते हैं भीतर का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता बाहर तो रास्तों के किनारे चिन्ह भी लगे हैं कि रास्ते कहा जाते हैं भीतर के रास्ते पर न कोई चिन्ह है न कोई माइल स्टोन है न कोई प्रतीक है अनचार्ट कोई नक्शा नहीं शायद इसीलिए आदमी भीतर जितना भटकता है उतना बाहर नहीं भटकता है आज की चर्चा में भीतर के रास्ते पर कुछ जरूरी बातों की पहचान कर लेना उचित सबसे पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि जो शरीर हमें दिखाई पड़ता है वो शरीर बहुत से शरीरों का सबसे ऊपर का हिस्सा है इस शरीर के भीतर और भी शरीर है ये शरीर ही अकेला शरीर नहीं और जैसे ही हम भीतर यात्रा शुरू करते हैं और शरीरों के बीच में मार्ग में गुजरने और पार करने की जरूरत पड़ती स्वयं तक पहुंचने के पहले इस शरीर के बीच में और स्वयं के बीच में और भी शरीर है इस शरीर के ठीक बाद जो पहला शरीर है इस दिखाई पड़ने वाली पे, इस अन्न में इस फिजिकल बॉडी के खींच पीछे जो शरीर है वो प्राण शरीर है इथरिक बॉडी उस प्राण शरीर के संबंध में थोड़ी सी बातें जाननी जरूरी है तो क्योंकि उसे पार करना होगा और बिना समझे किसी भी चीज को पार कर में भटकाने का भी हो सकता है खतरे का भी हो सकता है नुकसान भी पहुंचा सकता है इस शरीर के ठीक पीछे विद्युत की दे है जिसे हम प्राण शरीर अब तक कहते रहे उस शरीर के जुड़ने के कारण ही इस शरीर से हमारा संबंध है इस शरीर के गिर जाने पर भी वो शरीर शेष रह जाता है मृत्यु के बाद भी कुछ घंटों तक वो शरीर शेष होता है वो शरीर वापस इस शरीर से जुड़ने के लिए आत होता है इसलिए जिन कॉमों उस शरीर के संबंध में ठीक से पहचान कर ली है वे अपने मुर्दे को शीघ्र जला देते हैं बचाते हैं मुदे को जला देने के पीछे प्राण शरीर के संबंध में कुछ गहरे अनुभव जैसे शरीर जल जाता है प्राण शरीर का आकर्षण शरीर के प्रति समाप्त हो जाता है अन्यथा प्राण शरीर आत्मा को लेकर शरीर के आसपास मृत शरीर के आसपास ही भटकेगा भटकने की बहुत संभावना ये जो शरीर के पीछे प्राण शरीर है ये शरीर बहुत अद्भुत है और इससे पहले कि हमें विद्युत के संबंध में कुछ भी पता चला था साधकों को इस शरीर के विद्युत में होने का पता चल गया इसलिए हजारों वर्षों से साधक लकड़ी के तख्ते का उपयोग करता है या शेर की खाल का उपयोग करता है या मृद चर्म का उपयोग करता है प्राण शरीर के निकट से गुजरने पर अगर शरीर से विद्युत के बाहर निकल जाने की संभावना हो तो नुकसान पहुंच सकता है मृत्यु भी हो सकती है ये अनुभव बहुत पहले ख्याल में आ गया ये भी ख्याल में आ गया कि उस विद्युत शरीर के कारण ही स्त्री और पुरुष में फर्क है ये जो ऊपर का शरीर में जो भेद दिखाई पड़ता है ये भेद गौण है असली भेद पुरुष और स्त्री के प्राण शरीर में पुरुष का प्राण शरीर पॉजिटिव है स्त्री का प्राण शरीर निगेटिव है पुरुष के शरीर की जो विद्युत है वो वो है स्त्री के शरीर की जो विद्युत है वो नकारात्मक है और यही उन दोनों के बीच आकर्षण का कारण लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट होना शुरू होता है प्राण शरीर का जो आकर्षण है प्राण शरीर की जो तीव्रता है प्राण शरीर की जो विद्युत है वो क्रमशः क्षीण होती चली जाती है और अंतर्मुखी होने लगती है जिस दिन प्राण शरीर की विद्युत धारा शरीर की तरफ न बहकर अंतस् के दूसरे शरीरों की तरफ बहने लगती है उसी क्षण व्यक्ति न पुरुष रह जाता है न स्त्री उसके चित्त में स्त्री पुरुष होने का कोई प्रश्न समाप्त हो जाता है बुद्ध एक पहाड़ के पास कुछ दिनों तक साधना करते थे रात की पूर्णिमा की रात की नगर से कुछ लोग आए थे वो वैश्या को भी ले आए थे जंगल में आनंद के लिए मंगल के लिए प्रमोद के लिए वे नशे में दुख होकर नाचने लगे उन्होंने उस वैश्या के सारे वस्त्र भी छीन दिए उन्हें नशे में डूबा हुआ देखकर वो नग्न स्त्री भाग गई जब उन्हें थोड़ा होश आया तो हैरान हुए वो उस स्त्री को खोजने निकले राहत पर तो कोई नहीं मिला उस जंगल में सिवाय बुद्ध के कोई भी न था वे एक वृक्ष के नीचे साधना में बैठे थे उन लोगों ने जाके बुद्ध को हिलाया और कहा भिक्षु यहां से जरूर तुमने किसी स्त्री को बापते देखा होगा रास्ते पर चरणों के चिन्ह वो स्त्री नग्न थी वैश्या थी हम पूछ सकते हैं कि वो कहाँ गई किस और गई बुद्ध ने कहा कोई बापता हुआ जरूर निकला था लेकिन वो स्त्री थी या पुरुष ये मेरे लिए थोड़ा बताना कठिन है दस साल पहले तुम आये होते तो हो स्त्री को ख्याल करूं तो ही दिखाई पड़ सकती है अनायास नहीं फिर उसने वस्त्र पहने थे या नहीं ये भी मुझे पता नहीं जब से अपने शरीर पर ही वस्त्रों के होने न होने का पता नहीं चलता से दूसरे के शरीर पर विश्वस्त है या नहीं ये भी सवाल मिट गया है बुद्ध ने कहा जो हम होते हैं वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि मित्रों तुम उसे क्यों खोज रहे हो क्या यह अच्छा ना होगा इस कांग और पूर्णिमा की भरी रात में तुम अपने को खोजो पता नहीं उन लोगों ने सुना या नहीं कहते हैं लोग सदा कहते रहते हैं अपने को खोजो कौन सुनता है हम सब किसी और की खोज में रहते हैं और ये खोज भी अगर हम बहुत गौर से समझेंगे ये दूसरे की खोज भी हमारे प्राण में शरीर की खोज प्राण में शरीर अधूरा है या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो दूसरे शरीर को खोजता है जिसके साथ मिलकर पूरा हो सके वो अधूरा है आधा है आधा शरीर आधे की खोज करता है और मांग करता है इसलिए दूसरे की खोज चल गई ये जो विद्युत शरीर है हमारे भीतर ये हमारे इस देह शरीर से सात स्थानों से संयुक्त है उसके साथ जगत के कांटेक्ट फील्ड है संपर्क स्थल है उन संपर्क स्थलों का नाम ही चक्र इस शरीर को वो विद्युत का शरीर सात जगह छूता है स्पष्ट करता है और उस सात जगह से ही इस शरीर को उस शरीर के द्वारा शक्ति मिलती है प्राण मिलता है जीवन मिलता है इन सात चक्रों के संबंध में भी थोड़ी बात जान लेनी जरूरी है क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट होना शुरू होता है जैसे ही भीतर की यात्रा शुरू होती है उन सात चक्रों के पास से भी उसे गुजरना ही पड़ता है। जाने अन के करीब से वो निकलेगा हर एक व्यक्ति का अनुभव थोड़ा भिन्न होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग चक्र साधारण रूप से सक्रिय इन चक्रों के संबंध में इसलिए भी समझना जरूरी है कि तो आपको अपनी पर्सनैलिटी अपने व्यक्तित्व के समझने में भी बड़ा सहारा मिलेगा आप समझ सकेंगे कि आप किस तरह के आदमी है आपका टाइप क्या है और उस समझ के द्वारा भीतर प्रवेश करने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। क्योंकि जब हम ये समझ लें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि हम कहा खड़े हैं और जहाँ हम खड़े हैं वहीं से तो यात्रा करनी पड़ती है जिस आदमी को ये भी पता ना हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ वो यात्रा कैसे करेगा कहाँ जाना है यही जानना काफी नहीं है उससे भी ज्यादा जरूरी जानना यह है कि हम कहाँ है क्योंकि हम जहां हैं वहीं से हम चलेंगे उस तरफ जहां हमें पहुंचना है। ये सात चक्र बहुत अद्भुत घटना है मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण है वो ये सात चक्र है। ये कहीं शरीर को काटने पीटने से खोज नहीं मिल जाएंगे इसलिए फिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो कहेगा कहा से चक्र कैसे चक्र शरीर में कोई चक्र नहीं इस शरीर में है भी नहीं चक्रों का अर्थ है कि भीतर का जो दूसरा शरीर है प्राण शरीर वो सात जगह से इस शरीर को स्पर्श करता है और उन्हीं सात द्वारों से इस शरीर को शक्ति मिलती है और प्राण मिलते हैं पहला चक्र शरीर के पीछे जो रीढ़ है उस रीढ़ के पुछ में है सबसे आखिरी हिस्से में वो तो बहुत अद्भुत चक्र है उस संबंध में कुछ हम जानेंगे सबसे पहला चक्र वहां है और सबसे अंतिम चक्र सिर के ऊपर है फिर बीच में पांच चक्र और हैं नंबर दो का चक्र जनन इंद्री के पास है वो सेक्स आर्गन के पास है वो चक्र ही काम को सेक्स को प्रभावित करता है और आंदोलित करता है सारी दुनिया में जैसे ही आदमी को जरा सा होश आया उसने अपनी जनन इंद्री को ढक लेने की कोशिश की क्योंकि ये जो चक्र हैं, अगर दूसरा व्यक्ति इन चक्रों पर अपनी आंखें गड़ा के देख सके तो वो इन चक्रों को प्रभावित करता है इसलिए शरीर के सारे अंगों को उघाड़ छोड़ने में आदमी को कोई कठिनाई नहीं हुई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चक्र के स्थान को ढक लेने की अनिवार्यता मालूम पड़ी चाहे पत्तों से ढक लिया हो उसने चाहे कपड़ों से चाहे किसी और ढंग से जो नंबर दो का चक्र है जिसको हम सेक्स सेंटर कहे काम चक्र कहें वही सर्वाधिक सक्रिय है मनुष्य के भीतर क्योंकि प्रकृति को उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है उसी चक्र के द्वारा शरीर अपने को पुनरुत्पादित करता है रिप्रोड्यूस करता है उसी के द्वारा व्यक्ति नए नए शरीरों को जन्म देने की तीव्रता और और आकुलता से भरता है जनन की सारी प्रक्रिया उसी चक्र के द्वारा चल रही है और जो व्यक्ति उस चक्र के प्रभाव में है या जिस व्यक्ति का वो चक्र सबसे ज्यादा सक्रिय है उसके जीवन में सिवाय काम के सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं होता वो चाहे धन कमाए वो चाहे लश् कमाए चाहे वो बड़े पदों पर पहुंच जाए लेकिन धन यश और पद मूलता उसकी कामवासना के तृप्ति के ही मार्ग होंगे उपाय होंगे उसके जीवन का लक्ष्य वही केंद्रित होगा मैं एक बहुत बड़े उपन्यासकार एक बहुत बड़े लेखक अनाकोल्य फ्रांस का जीवन पढ़ रहा फ्रांस अपने जीवन के अंत में अपने एक मित्र को मित्र ने ये पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या फ्रांस ने कहा कि जो बात मैंने किसी को नहीं कही वो मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम वासना की उसका मित्र हैरान हुआ उसने कहा कि तुम इतने बड़े उपन्यासकार इतने बड़े लेखक हम तो सोचते थे तुम्हारे जीवन में साहित्य और कला और संगीत ये महत्वपूर्ण होंगे उसने कहा वो सब गौन थे वो सब बहाने थे अगर हम अपने व्यक्तित्व के बाबत खोजबीन करना चाहते हैं तो हमें पहली खोजबीन ये करनी चाहिए हमारे व्यक्तित्व का केंद्र क्या है हम कहा जीते हैं और हमारे व्यक्तित्व का जो केंद्र हो वो सूचना होगा इस बात की कि हमारे शरीर में कौन सा चक्र सर्वाधिक सक्रिय है और महत्वपूर्ण और ये भी ध्यान रहे कि जो चक्र महत्वपूर्ण होगा हम उसी के माध्यम से पूरे जीवन को देखेंगे पहचानेंगे समझेंगे हम कुछ और नहीं समझ सकेंगे खजुराहो की मूर्तियां हैं अमरीका से एक बहुत बड़ा चित्रकार उन मूर्तियों को देखने आए मेरे एक मित्र विंध्य प्रदेश में मंत्री थे शिक्षा मंत्री थे उनको खबर की थी केंद्रीय सरकार ने कि जाके उस अमरीकी चित्रकार को खजुराहो की मूर्तियां दिखाएं वो मित्र बहुत डरे हुए थे वो डरे हुए थे जितनी नंगी मूर्तियां इतनी असली मूर्तियां वो अमरीकी चित्रकार देखकर हैरान होगा और क्या सोचेगा भारत की संस्कृति के लिए कि कैसे लोग हैं मंदिरों में ऐसी अश्लील मूर्तियां खोड़ी ऐसे मैथुन चित्र बनाए हुए वो बहुत घबराया हुआ लेकिन कोई रास्ता नहीं था ऊपर से खबर थी तो उन मित्र को उस अमरी के चित्रकार को ले जाकर खजुरा हो जाना पड़ा सारी मूर्तियां उन्होंने बहुत डरे डरे दिखलाई बहुत भयभीत मन से कहीं वो पूछ ना ले मूर्तियां ही तुम्हारे भारत की संस्कृति है ये तुम्हारे मंदिर है तुम जो अपने को धार्मिक कहते हो लेकिन वो तो चित्रकार मूर्तियों में ऐसा लीन हो गया कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा वो मित्र जरूर उसको बार बार कहते रहे कि ये हमारी भारतीय परंपरा के प्रतीक नहीं है हमारी मूल धारा के प्रतीक नहीं है कुछ गलत लोगों ने किसी गलत प्रभाव में इन मंदिरों को बना लिया बाहर निकल के उस मित्र ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन उन मित्र को तो वही घबराहट थी उसने कहा कि आप अमेरिका में जाकर ऐसा मत कहना कि ऐसे असली मूर्तियों वाले मंदिर है भारत में उस आदमी ने कहा असली मूर्तियां तुम कहते क्या हो मुझे फिर से चलकर देखना पड़ेगा मैंने इतनी सुंदर मूर्तियां कभी भी नहीं देखी इतनी भव्य मूर्तियां नहीं देखी उसने कहा वापस चलो क्योंकि तुम ज्यादा जानकार हो जब तुम कहते हो मूर्तियां अश्लील थी तो मुझे फिर चलना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मैं जो देख कर आया हूं इससे भव्य मूर्तियां मैंने कभी भी नहीं देखी हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं हम वही नहीं देखते हैं जो है हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं समस्त दर्शन जीवन में हमारा प्रोजेक्शन है जो हमारे भीतर होता है वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है एक कामुक व्यक्ति को सारा जगत काम से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा एक ईश्वर उपलब्ध व्यक्ति को सारा जगत ईश्वर से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा एक क्रोधी व्यक्ति को सारे जगत में सभी लोग क्रोधी मालूम पड़ेंगे एक प्रेमी व्यक्ति को सारा जगत प्रेम से आंदोलित मालूम पड़ेगा हम वही देखते हैं जो हम हैं ये सारा जगत हमारे भीतर का ही प्रदर्शन है जगत एक पर्दा है उस पर हम वही देख लेते हैं जो हमारे भीतर छुपा है तो अगर किसी व्यक्ति को जीवन में चारों तरफ सेक्स और काम दिखाई पड़ता हो तो उसे जानना चाहिए कि उसके निजी व्यक्तित्व में सेक्स का केंद्र सर्वाधिक सक्रिय और वो सेक्स क्योंकि प्रकृति को उसकी जरूरत प्रकृति को आपके और किसी केंद्र की इतनी जरूरत नहीं है जितनी सेक्स के केंद्र की जरूरत है क्योंकि वो उसी के द्वारा नए शरीरों को जन्म दे सकती है पशुओं में वही एक केंद्र सक्रिय है और कोई भी केंद्र सक्रिय नहीं आदमियों में भी अधिक आदमियों में वही केंद्र सक्रिय है लेकिन दूसरे केंद्र भी सक्रिय हो सकते हैं और ये ध्यान रहे जब तक सेक्स का केंद्र ही सक्रिय है तब तक हम में और पशु में बुनियादी फर्क नहीं पोटेंशियली फर्क है कि हमारे दूसरे केंद्र सक्रिय हो सकते हैं लेकिन वो सक्रिय है नहीं आराम का उसे साहे साहे साहे तो से आदमी वही जीता उसका साहित्य साहित्य उठा के देख डाले तो सौ में से निन्यानवे प्रतिशत साहित्य काम के आसपास घूमता है सेक्स के आसपास घूमता है ये बड़ी आश्चर्य की बात चित्र उठा के देखें मूर्तियां उठा के देखें फिल्में उठा के देखें कविताएं उठा के देखें, जो भी उठा के देखें, पता चलेगा आदमी का निन्यानबे प्रतिशत काम के आसपास क्यों घूमता जरूर कहीं कोई बात है काम का केंद्र एकमात्र सक्रिय केंद्र और ध्यान रहे ब्रह्मचरी की साधना में इस काम के केंद्र को निष्क्रिय करने की व्यवस्था है और यह निष्क्रिय हो जाए तो व्यक्ति के जीवन से वासना ऐसे विलीन हो जाती है जैसे हो ही जैसे हम एक बटन को दबा दें और बिजली एकदम विलीन हो जाएगी जैसे की नहीं क्योंकि वो कांटेक्ट वो संपर्क टूट गया जहां से प्रवाहित होती थी ब्रह्मचरी की साधना का अर्थ ये नहीं है कि कोई आदमी आंखें बंद करके बैठ जाए ब्रह्मचरी की बुनियादी विज्ञान एक साधना का अर्थ है काम का जो केंद्र है वो निष्क्रिय हो जाए उसके उपाय हैं उसके तकनीक हैं उसकी विधियां सैकड़ों वर्ष पहले 25 वर्ष तक किसी भी युवक को ब्रह्मचरी की साधना में रखा जा सकता था उसका कारण ये नहीं था कि उनको फिल्म देखने नहीं मिलती थी उसका यह भी कारण नहीं था कि स्त्रिये दिखाई नहीं पड़ती थी या स्त्रियों को पुरुष दिखाई नहीं पड़ते थे उसका कारण ये भी नहीं था कि वो कसम खा के बैठे हुए थे इस सब का कोई कारण नहीं था इस सब के पीछे वैज्ञानिक प्रक्रिया है उस केंद्र को निष्क्रिय किया जा सकता है उसके निष्क्रिय होते से ही सेक्स विलीन हो जाता उसका कोई पता नहीं चलता जब तक कि वो केंद्र पुनः सक्रिय न हो जाए सौ में से तीन लोगों का केंद्र जन्म से ही निष्क्रिय होता है और इस तरह के तीन प्रतिशत लोगों को समझ में नहीं आता कि लोग इतने पागल क्यों है इतने दीवाने क्यों उनकी समझ के बिल्कुल बाहर हो उनकी कल्पना के ही बाहर हो छोटे बच्चों का सेक्स केंद्र निष्क्रिय होता है धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू होता चौदह वर्ष के करीब जाकर वो ठीक से गति लेता है उसके पहले उन्हें कुछ बोध नहीं कि क्या हो रहा है वो केंद्र जब सक्रिय होगा तभी बोध होगा वो केंद्र सक्रिय नहीं होगा तो बोध नहीं हो सकता इस बात को अपने चित्र में बहुत साफ होना चाहिए कि मेरा ये केंद्र अति सक्रिय तो नहीं अगर अति सक्रिय है तो ध्यान के करने के पहले और ध्यान के बाद निरंतर अपने मन में यह दौराना चाहिए कि मेरा ये केंद्र कम सक्रिय हो जाए ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उस केंद्र पर भीतर ध्यान ले जाकर मन में ये सुझाव देना चाहिए कि केंद्र कम सक्रिय हो जाए थोड़े ही दिनों में बुनियादी फर्क दिखाई पड़ना शुरू होगा उस केंद्र के बाद दूसरा केंद्र नाभि का केंद्र है नाभि का केंद्र फियर और भय का केंद्र जैसे जनन्द्री का केंद्र सेक्स का केंद्र है वैसे नाभि का केंद्र भय का केंद्र है ये शायद आपको ख्याल में आया होगा कि जब भी आप भयभीत होंगे नाभि डमाडोल हो जाएगी और परेशान हो जाएगी अगर आप कार चला रहे हो और एकदम से एक्सीडेंट हो तो आपके शरीर में जो झटका पहुंचेगा वो नाभी पर पहुंचेगा और कहीं अगर कोई आदमी एकदम से आपकी छाती को छोरा लेके चल जाए तो सबसे बड़ा झटका नाभि पर पहुंचेगा नाभि भय का केंद्र इसलिए बहुत भय की अवस्था में किसी का मधमूत्र भी छूट सकता है उसके छूटने का और कोई कारण नहीं नाभि इतनी सक्रिय हो जाती है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है अन्यथा नाभि सक्रिय नहीं हो सकती नाभी भय का केंद्र जिन लोगों के भय का केंद्र बहुत सक्रिय है उनको थोड़ा नाभि पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी बहुत बहुत प्राचीन समय से जिन लोगों को युद्ध की शिक्षा दी जाती उनके नाभि केंद्र को ही सबल करने की कोशिश की जाती भय वही पकड़ता है भय और कहीं भी नहीं पकड़ता कभी आपको भय खोपड़ी में नहीं पकड़ेगा जब भी भय पकड़ेगा तब पेट में पकड़ेगा और स्त्रियां ज्यादा भयभीत होती हैं उसका कुल कारण इतना है उसका कुल कारण इतना है कि स्त्री को पेट में गर्भ रखना पड़ता है और उसका नाभि केंद्र निरंतर निरंतर निर्बल और कमजोर होता चला है। स्त्री और पुरुष के बीच भय का और कोई भेद नहीं है और इसलिए पश्चिम में जैसे जैसे स्त्रियां बच्चों को पैदा करने से इंकार कर रही हैं उनका भय समाप्त होता चला जा रहा है अगर स्त्रियां कुछ समय तक बच्चे देना बंद कर दें तो वे करीब करीब पुरुषों जैसी हालत में खड़ी हो जाएंगे इसलिए दुनिया के जिन कॉमों में भी स्त्रियां पुरुषों जैसी होने की कोशिश कर रही है वहां वो मां बनने से इंकार करना शुरू कर देंगे क्योंकि पुरुष नहीं बना जा सकता जब तक कि मां बनने की प्रक्रिया सारी क्योंकि वो जो मां बनने की स्थिति है वही सारे व्यक्तित्व को भय से भर देंगे वो जो नागरिक केंद्र है वो भय का केंद्र है जब आप भयभीत होंगे तब आपका पाचन एकदम खराब हो जाए चिंतित होंगे पाचन खराब हो जाए इसीलिए चिंता और भय के कारण दुनिया में आज बहुत भय है और बहुत चिंता है अल्सर की बीमारी का और कोई कारण नहीं होता जितना भयभीत तो और चिंतित आदमी होगा पेट की सारी की सारी व्यवस्था धीर धीरे धीरे विकृत और खराब होती चली जाएगी ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर काम केंद्र सक्रिय हो तो आदमी जिस धर्म को जन्म देगा या जिस तरह के धर्म को मानेगा वो धर्म किसी न किसी तरह सेक्सुअल आर्गी का धर्म होगा सबसे प्राचीन धर्म के जो प्रतीक है वो जन्मेंद्री के प्रतीक है फैलिक जैसे शंकर का शिवलिंग या यूनान में या रोम में या मिस्र में जो प्राचीनतम नुतानिया में बेदिलोन में सीरिया में या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्राचीनतम जो मूर्तियां मिली है वे सब फैलिक वे सब जनिंद्री के ही प्रतीक ऐसा प्रतीत होता है कि आज कोई 20,000 वर्ष पहले जो भी दुनिया में सभ्यता थी वो चूंकि अभी जानवरों से बहुत आगे विकसित नहीं हुई थी इसलिए भगवान का प्रतीक भी जनिंद्री ही हो सकती थी वही केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय उस केंद्र के बाद जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा बंशाली हुआ और थोड़ा पार हुआ वासना के और भी उसने कुछ सोचना शुरू किया भगवान की जो प्रतिमा बननी शुरू हुई वो भयभीत करने वाले भगवान की ओल्ड टेस्टामेंट में या पुराने भगवान के जो रूप हैं रुद्र के वो सारे के सारे रूप घबराने वाले डराने वाले रूप ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो दूसरा केंद्र है भय का उस भय के केंद्र ने भयभीत करने वाले भगवान को जन्म दिया वो जो मंदिरों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला आदमी है भगवान के चरणों में सिर रखने वाला आदमी है जो कपता है और कहता है भगवान बचाओ अगर वो थोड़ा भी ध्यान रखेगा तो उसे पता चलेगा कि उस प्रार्थना करने के क्षण में उसकी नाभि का केंद्र सबसे ज्यादा सबका होगा दुनिया जितनी शिक्षित होगी जितना दुनिया में भय कम होगा उतना ही पूजा और प्रार्थना करने वाले धर्म जमीन से अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे क्योंकि वे धर्म नाभि के केंद्र से विकसित होते हैं अगर नाभि का केंद्र मजबूत हुआ तो वो विलीन हो जाए मंदिरों में पुरुषों की बजाय स्त्रियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं उसका कोई और कारण नहीं है उनका नाभी का केंद्र पुरुषों से ज्यादा अच्छी जहां एक पुरुष होगा वहां कम से कम चार स्त्रियां मंदिर में होंगी सारे मंदिर स्त्रियों चलाती सारे साधु संतों को स्त्रियां चलाती भय भय वाला भगवान उन्हें अपील करता है उन्हें सार्थक मालूम पड़ता है इस पर ध्यान देना जरूरी है कि जो आदमी भी जीवन में बहुत भयभीत हो उसे ध्यान के साथ नाभि के केंद्र पर थोड़े प्रयोग करने जरूरी होते हैं उस केंद्र को मजबूत करने के सुझाव देने जरूरी होते और ये बड़े मजे की बात है कि ये केंद्र चूंकि प्राणों के केंद्र है विद्युत के केंद्र है ये मात्र सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं इनके लिए कुछ और करना नहीं पड़ता उसके बाद तीसरा केंद्र हृदय का केंद्र है वो राख का केंद्र है मोह का केंद्र है लगाव का केंद्र है। जो लोग तीसरे केंद्र से प्रभावित होते हैं वे किसी न किसी तरह के भक्ति वाले धर्म में दीक्षित हो जाएंगे जहां राग मोह उस तरह के आसक्ति की पकड़ने की संभावना हो ये तीसरे केंद्र पर भी ध्यान रखना जरूरी है इसे भी समझ लेना जरूरी है कि वो क्या क्या कर सकता है वो भी बहुत सक्रिय है पूर्व के मुल्कों में बहुत सक्रिय है पश्चिम के मुल्कों में कम होना शुरू हुआ है इसलिए पश्चिम के मुल्कों में परिवार टूट रहा है परिवार के टूटने को कभी नहीं रोका जा सकता पश्चिम में जब तक कि उनके हृदय के केंद्र को मजबूत करने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया में विकसित न किया जाए परिवार वहां टूटता ही चला जाएगा क्योंकि रात का केंद्र टूट गया या टूट रहा है या शिथिल हो गया या निष्क्रिय पूरब के मुल्कों में भी घटना शुरू हो गई है और ये भी ध्यान रहे कि यह केंद्र भी पुरुष की बजाय स्त्री का ज्यादा सक्रिय है इसलिए परिवार को बनाने वाला पुरुष नहीं है परिवार को बनाने वाली स्त्री इस भूल में कोई न रहे कि परिवार पुरुष ने निर्मित किया है पुरुष परिवार निर्मित कर ही नहीं सकता परिवार पुरुष के बावजूद निर्मित हो गया है पुरुष तो परिवार के प्रति पल भागने की चेष्टा में रहते वो तो प्रति भाग जाना चाहता है उसका कोई रात का केंद्र उतना तीव्र नहीं है स्त्री ने सारी की सारी सभ्यता खड़ी की है परिवार और घर उसने खड़ा किया है पुरुष जन्म से खाना दोस्त है वो भटकने वाला है वो भटकता रहे उतना सुखी होगा जितना भटके उतना सुखी होगा स्त्री एक जगह खूंटी गाड़ के बैठ जाना चाहती है भटकना उसे बहुत कठिन मालूम पड़ता है भटकना उसके मन की बात नहीं है कहीं वो लगाव बांध ले कोई छोटी जमीन हो कोई छोटा मकान हो जहाँ वो बैठ जाए और इसीलिए परिवार कैसा ही परिवार हो पुरुष उसमें कभी भी केंद्र नहीं है वो उसकी परिधि पर घूमता रहता है, उसकी परिधि स्त्री बन जाती है वो जो केंद्र है राक का उस केंद्र पर भी विचार करना समझना जरूरी है कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये केंद्र क्या काम करते हैं फिर हम आगे उसकी बात को सोच सकते हैं कि उनसे और क्या काम लिया जा सकता है उस केंद्र के बाद कंठ का केंद्र है ये केंद्र व्यक्तित्व को वाणी देता है विचार भी देखा है और जिन लोगों का कंठ का केंद्र बहुत सक्रिय है उनका जीवन अक्सर सिर्फ विचार करने में बातचीत करने में खो जाता है वे कुछ और नहीं कर पाते मौन की साधना इस कंठ के केंद्र को निष्क्रिय करने की साधना उसके बाद कल जो मैंने ध्यान करने के लिए कहा था दोनों आंखों के बीच वो छठमा केंद्र है वो आज्ञा चक्र वो बहुत महत्वपूर्ण चक्र उस चक्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है या रूपांतरित कर सकता है लेकिन हमारे आज्ञा चक्र भी बहुत छीन है हम अपने को कोई आज्ञा ही नहीं दे सकते हैं अगर एक आदमी रात को तय करता है कि कल सुबह चार बजे उठूंगा सुबह चार बजे पाता है कि वो खुद ही कह रहा है कि आज रहने दे बहुत सर्दी है फिर कल देखेंगे सुबह उठ पछताता है और कहता है कि मैंने तय किया था कि चार बजे उठने, फिर ये क्या हो गया आज कसम खाता हूं कि आज जरूर उठूंगा अब भूलूंगा नहीं चार बजे फिर रात और फिर वो अपने को कहता है कि नहीं आज जाने दो फिर कल देखेंगे सुबह फिर पछता था बात क्या है एक आदमी एक वचन देता है और पूरा नहीं करता एक आदमी तय करता है ये करूंगा और नहीं कर पाता है इस सबके पीछे कारण क्या है इस सबके पीछे एक ही कारण है वो जो आज्ञा चक्र है संकल्प का जो विल का केंद्र है वो विल का केंद्र हमारा एकदम शिथिल है या ना के बराबर वो जो मैंने कल कहा कि ध्यान करते वक्त दोनों आंखों के मध्य में ध्यान होना चाहिए वहां ध्यान होने से आप जो भी करेंगे वो मजबूती से और गहराई से भीतर प्रविष्ट होगा ध्यान वहां रहेगा तो जितनी तीव्रता से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे या आपने ख्याल किया होगा कि ये जो चक्र है जब भी आपको निर्णय करना पड़े कोई डिसीजन लेना पड़े तो आपके सबसे ज्यादा भार आपकी दोनों आंखों के बीच में पड़ेगा जब भी आपको कोई निर्णय करना पड़े कोई निर्णय लेना पड़े कि मैं क्या करूं तो मस्तिष्क पर उस जगह भार पड़ेगा जहां मैं कह रहा हूं दोनों आंखों के बीच क्योंकि वही डिसीजन लिए जाते हैं वही आज्ञाएं ली जाती है वही संकल्प किए जाते हैं और जो व्यक्ति वहां संकल्प लेने में समर्थ हो जाता है उसके संकल्प पूरे होने शुरू हो जाते वो जो वहां निर्णय करता है वो निर्णय पूरे होने शुरू हो जाते वो जो वहां चाहता है अपने व्यक्तित्व में वो फर्क होने शुरू हो जाते ये बड़े आश्चर्य की बात है हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए बहुत काम करने का उतना सवाल नहीं है जितना संकल्प करने का सवाल है संकल्प सूत्र है व्यक्तित्व को बदलने का काम नहीं लेकिन संकल्प होना चाहिए पूर्ण और पूर्ण संकल्प शरीर के और किसी कोने पर नहीं लिया जाता पूर्ण संकल्प आज्ञा चक्र में लिया जाता है इसलिए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं आज्ञा चक्र के पास ही घूमती हैं केंद्रित होती हैं क्योंकि ध्यान वहीं से गहरा प्रविष्ट हो सकता है और अंतस में जा है अगर आप अफ्रीका के जंगली आदमियों से पूछें या ऑस्ट्रेलिया के बुस्मिन से पूछें या अमेजान के जंगलों में रहने वाले आदिवासी से पूछें तो आप हैरान हो जाएंगे एक बात जानकर जब पहली बार इन आदिवासियों को यह खबर लगी कि दुनिया के दूसरे लोग सिर से सोचते हैं तो बहुत रोकने लगे उन्होंने कहा सिर कोई सोच नहीं सकता हम तो पेट से सोचते हैं आदिवासी पेट से ही सोचता है वो जो मैंने नाभि का चक्र था उसी से सोचता है वो भी पशुओं से बहुत ज्यादा विकसित हालत में नहीं हजारों साल तक करोड़ों लोग यही समझते रहे कि सोचने की प्रक्रिया पेट में होती बैली में होती सोचने की प्रक्रिया बुद्धि में नहीं होती और हम में से भी बहुत ही कम लोग सिर्फ सोचते है जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं वो पेट से सोचते हैं वो कभी सिर्फ नहीं सोचते क्योंकि विश्वास करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है और इसलिए जो आदमी विश्वासी ही किये चला जाता है उसके ऊपर के चक्र कभी विकसित नहीं होते उसके नीचे के चक्र ही रह जाते हैं वही सक्रिय रह जाते हैं इसलिए मैं निरंतर विरोध करता हूं कि किसी पर श्रद्धा मत करना किसी पर विश्वास मत करना क्योंकि जब तक कोई स्वयं सोचना शुरू न करे उसके सोचने के अपने चक्र सक्रिय नहीं होंगे और अपने चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति करीब करीब हवा में भटकता हुआ एक पत्ते की भांति रह जाता उसके पास ना अपनी कोई विल है न अपना कोई संकल्प है ना अपनी कोई ग्रह स्थिति है उसके पास अपना कुछ भी नहीं है वो किसी के पीछे चल रहा है दुनिया के नेता आदमी ने को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना और कोई नहीं पहुंचा क्योंकि दुनिया के सब नेता ऑर्डर्स देते हैं और आपसे कहते हैं आपको सिर्फ स्वीकार करना है दुनिया के गुरु आज्ञाएं देते हैं और लोगों से कहते हैं आपको स्वीकार करना है आपका अपने आज्ञा का चक्र कभी विकसित नहीं हो पाता दुनिया में जो इतनी मनुष्य जाति दिनहीन दिखाई पड़ती है इस दीनहीनता में सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मनुष्य जाति को आज्ञाएं देते हैं उसकी अपनी आज्ञा की क्षमता को विकसित नहीं होने देते छोटे से बच्चे को हम आज्ञाएं देना शुरू करते हैं ये करो और ये मत करो हम कभी इसकी फिक्र नहीं करते कि उसकी अपनी चिंतना अपना डिसीजन अपना निर्णय विकसित हो सके उस बच्चे का आज्ञा चक्र कभी भी विकसित नहीं हो पाता वो अधूरे रह जाते और अगर आज्ञा चक्र विकसित ना हो तो आदमी का व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता बच्चों को हम समझाते हैं ऐसे बनो ऐसे बनो लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं जो बच्चे वैसे कभी नहीं बनेंगे वे बन सकते हैं लेकिन उनके बन सकने के लिए उनके चक्रों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनसे व्यक्तित्व निर्मित होता है जो माँ बाप जानते हैं जो शिक्षक जानते हैं वो बच्चे के मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर पूरा श्रम करेंगे ये शिक्षा बहुत अधूरी और बहुत बेमानी है क्योंकि इस शिक्षा में मनुष्य के बुनियादी सूत्रों के संबंध में कोई चिंतन नहीं है कोई विचार नहीं अगर हम बच्चों की यूनिवर्सिटी तक आते आते उनके आज्ञा चक्र को उनके संकल्प को विकसित कर सके हम सारी दुनिया को बदल देंगे एक नई दुनिया और एक नया आदमी पैदा हो जाए एक आदमी जिसमें बल है, एक आदमी जो सोचता है वैसा करता है वैसा कर सकता है एक आदमी जिसमें साहस एक आदमी जिसमें की हिम्मत जिसमें करेज लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि जिस चक्र से वो सारी चीजें आती हैं वो चक्र ही हमारा सोया रह है गुरजियत था यूनान में एक अद्भुत आदमी कुछ वर्षो पहले उसकी मृत्यु हुई वो एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता था उस प्रयोग का नाम था स्टॉप एक्सरसाइज एक छोटा सा प्रयोग वो अपने साधकों से कहता था रुक जाओ हम यहां बैठे हैं गुरजियेफ अगर अपना प्रयोग कराता तो वो ये कहता था कि जब मैं कहूँ स्टॉप रुक जाओ तो जो जहां जैसा है वैसा ही रुक जाए अगर बोलने के लिए मुंह खोला है तो फिर बंद मत करना मुंह खुला ही रह जाए अगर चलने के लिए पैर उठाया तो फिर हिलाना मत पैर वहीं रह जाए चाहे गिरो चाहे मरो क्यों ये क्या पागलपन की एक्सरसाइज है इससे क्या मतलब है लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ ये प्रयोग किया वो दूसरे आदमी हो गए और उन्होंने कहा हैरान हो गए इतना छोटा सा प्रयोग कितनी क्रांति करवा सकते क्योंकि बहुत बल चाहिए इस बात में आप अपने को धोखा देने की कोशिश करेंगे कि कोई तो पैर इतना ऊंचा बहुत तकलीफ दे रहा थोड़ा नीचे करके कर कर रख लो और अगर नीचे करके कर कर रख लिया तो किसी और का नुकसान नहीं किया वो जो चक्र आपके भीतर जिसको विकसित करने के लिए वो एक्सरसाइज थी वो बेमानी चला है लेकिन अगर आपने हिम्मत की और आप खड़े रह गए वैसे ही जैसे आप थे आंख खुली थी तो आंख खुली रह गई अब पलक झपेगी नहीं हाथ ऊपर तो उठा था तो ऊपर रह गया मुंह खुला था तो मुंह खुला रह गया एक पैर ऊपर उठा था एक पैर ऊपर उठा रह गया कमर झुकी थी तो झुकी रह गई बहुत तकलीफ हो गई लेकिन अब भी नहीं है और इस इस प्रक्रिया में जो खड़ा रह जाएगा वो अपने को आज्ञा दे रहा वो अपने संकल्प को बल दे रहा एक बार वो तिफलिस में ठहरा हुआ था गुरजीत रूस के छोटे गाँव में अपने 30 मित्रों को लेकर उनको साधना के लिए ले गया और उसने कहा था कि 30 दिन निरंतर स्टाफ एक्सरसाइज के सिवाय कुछ भी नहीं करना है जब भी मैं कहूं स्टाफ तब तुम रुक जाना है जो जाओ कोई स्नान करता हो तो वहीं ठहर जाए कोई भोजन करता हो तो वहीं ठहर जाए जो जो कर रहा हो बस वैसे ही ठहर जाना जैसे मूर्ति हो गए पास ही उस तंबुओं के पास जहां वे ठहरे थे एक नहर बैठी थी नहर सूखी थी कभी कभी उसमें पानी छोड़ा जाता सुबह का वक्त था सारे तीस लोग आसपास घूमने निकले हुए थे तीन आदमी उस नहर को पार कर रहे थे सूखी नहर थी पानी नहीं अचानक गुरजेब ने अंदर से चिल्लाया था वो सारे लोग रुक गए वो तीन लोग भी रुक गए किसी ने पानी छोड़ दिया नहर का पानी जोर से भागा हुआ आया गुर्जे तंबू के भीतर बंद है उन तीन आदमियों की कमर तक पानी भर गया गले तक पानी भर गया जब गले के ऊपर पानी बढ़ने लगा तो एक आदमी छलांग लगा के बाहर निकल गया उसने कहा नहीं वो तो तंबू के भीतर बैठे हुए और हमारी जान जाने के करीब आ गई वो बाहर निकल गए उसे पता नहीं कि उसने एक मौका चूक गया एक मौका जबकि पूरा शरीर कह रहा था कि हट जाओ बाहर तब सिर्फ संकल्प कह सकता था कि नहीं हटते हैं जान गांव पर लगाते हैं लेकिन बदलेंगे नहीं जो चक्र सोया हुआ है सक्रिय हो जाता है एक शॉप एक धक्का और वो पड़ता है लेकिन वो चुप गया वो बाहर कौन गया अब अक्सर लोग कौन जाएंगे आप जो होते तो कन गया होते, उसने कुछ गलती नहीं की थी दो व्यक्ति रह गए फिर इसके बाद मुंह पानी आ गया और जब नाक तक पानी आया तो दूसरे ने भी सोचा कि अब अब खतरा वो भी छलांग लड़ा के बाहर हो गए लेकिन तीसरा आदमी खड़ा रहा खतरा उसको भी दिखाई पड़ा अंधा नहीं था जान जाने की नौबत दिखाई पड़ी मौत सामने आ गई पानी सिर के ऊपर से निकल गया लेकिन उसने कहा कि अब जो भी हो जाए जो तय किया है तो तय किया है गुरजिए भागा पागल की तरफ तंबू के भीतर से वो नहर तो जान के छुडवाई गई थी खूदा पानी ने उस आदमी को बाहर निकाला वो में दूसरा आदमी हो गए गुरजीत ने कहा एक मौका मिला था दो सांखी तेरे चूक गए इस इस दबाव में इतने तेज दबाव में कि मौसाम आ गई लेकिन संकल्प नहीं बदला तो फिर और कब चलेगा वो चक्र वो चल पा वो आदमी दूसरा हो गया अब ये आदमी जो चाहेगा हो जाएगा ये अपने विचार को कह दे कि रुक जाओ तो फिर विचार चल नहीं सकते भीतर ये आदमी कह दे कि सांस रुक जाओ तो फिर सांस एक बार आगे नहीं चल सकती आदमी कह दे कि मैं इसी वक्त मरता हूं आप पाएंगे कि वो आदमी मर गया ये आदमी अब जो चाहेगा अपने लिए हो जाएगा दक्षिण में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता था कोई 300 वर्ष पहले की बात बहुत बड़े बड़े मित्र थे उसके बहुत बड़े बड़े शिष्य थे बड़े राजा महाराजा थे उन सब ने सबके उसका आयोजन किया था उसकी साथ में वर्षगांठ मनाई जाती थी उसके हजारों शिष्य अपनी अपनी भेंट लेकर आए थे एक गरीब भी उसका शिष्य जो सड़कों पर तम्बूरा बजा के भीख मांगता था उसके पास तो कुछ भी नहीं रात भी रात बीत गई सारी भेंटे देकर लोग जा चुके तब वो भिखारी द्वार पर आया और उसने द्वार से कहा मुझे भीतर जाने दें अपने गुरु को मैं भी कुछ भेंट देना चाहता हूँ लेकिन उसके हाथ खाली थे कपड़े फटे थे द्वार पालने का तुम्हारे पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसने कहा मैं तो हूं द्वार पालने का कोई पागल है जाने दो चले जाओ ठीक है वो भीतर गया सारे लोग विदा होने के करीब हैं सारा भवन भेंट की चीजों से सजा है करोड़ों रुपए की भेंट आई है तब उस भिखारी ने जाके गुरु के चरणों में सिर रखा और उसने कहा कि मैं भी एक बेट लाया हूँ क्या आप स्वीकार करेंगे गुरु ने भी देखा उसके हाथ खाली है और कुछ भी नहीं उसने कहा लेकिन बैठ कोई दिखाई नहीं पड़ती उसने कहा मैं जो हूं वहां जोड़ के खड़ा हुआ उसने कहा कि परमात्मा मेरे पास तो देने को कुछ नहीं मेरी उम्र मेरे गुरु को मिल जाए उसने ये कहा और उसकी सांस खत्म हो गई वो वहीं मरा हुआ बेपड़ ये आदमी में क्या रहा होगा किसने कहा कि मेरी उम्र कितनी बार आपने नहीं कहा है लोगों से कि मेरी उम्र आपको मिल जाए वो नहीं मिलेगी आप भी जानते हैं दूसरा भी जानता है। लेकिन आज्ञा चक्र उपलब्ध हो जाए तो कभी भूल के ऐसी बात मत कहना किसी लोग कहते हैं कि संत पुरुष किसी के संबंध में कोई बुरी बात नहीं कहते उसका कोई कारण ये नहीं है कि संत पुरुष बुरी बात नहीं कह सकते बुरी बात कह सकते हैं लेकिन कहना खतरनाक साबित हो सकता है उतने संकल्प से निकली बात सार्थक हो सकती उतने संकल्प से दिया गया विचार बहुत सजीव हो जाता उसमें एक ऊर्जा और एक शक्ति मिल जाती हम कहते हैं लोगों से कि मन शांत नहीं होता बहुत बैठते हैं बहुत ये करते हैं मन तो अशांत रहता है चंचल रहता है रहेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसको कहा जा सकता है रुक जाओ और इसे रुकना पड़े लेकिन रुक जाओ में कोई बल तो चाहिए जीसस के बाबत मैंने सुना है जीसस और उनके दो मित्र एक झील पर एक नाव में सवार जोर का तूफान आ गया और जीसस सो रहे हैं एक कोने में उनके मित्रों ने आके हिलाते हैं कि नाव डूबने के करीब है खतरा है उठिए और आप सो रहे हैं जीसस कहते हैं कि मैं तो अभी थोड़ा सो लू रात भर का थकाऊ खतरा है तो तुम जूझो लेकिन नाव डूबने के करीब होने लगी अब डूबी अब डूबी वो मित्र फिर आए उन्होंने बड़ा क्रोध भी आया कि हम मर रहे हैं डूब रहे हैं और यह आदमी सो रहा जाके जीसस को उठाया जीसस ने कहा जाओ और झील को कह दो कि शांत हो जाओ उन्होंने कहा पागल हो गए झील किसी की मांग जीसस ने कहा अगर तुम्हारे भीतर की झील तुम्हारी मानती हो तो बाहर की झील भी मान सकती है लेकिन अपने भीतर की झील पर ही कोई भरोसा नहीं कोई विश्वास नहीं तो बाहर की झील से क्या करेंगे कहानी बड़ी मधुर है जीसस झील के पास गए और कहा कि चुप हो जा शांत हो जा और कहानी कहती झील शांत हो गई तूफान खो गए बाहर की झील हुई हो या न हुई हो ये सवाल नहीं है लेकिन भीतर के झील के बावजूद मैं भी आपको यह आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर एक बार कहने का बल आ जाए और भीतर कोई मुल्क कह दे कि बस तो भीतर सन्नाटा छा जाता जा जा जा जिससे कोई तूफान नहीं कभी था ही नहीं लेकिन हम रोते धोते चिल्लाते हैं बहुत सामायिक करते हैं प्रार्थना करते हैं नमोकार पढ़ते हैं न मालूम क्या क्या करते हैं कुछ होता नहीं होगा भी नहीं क्योंकि हो सकता है एक चक्र के सक्रिय होने से विल संकल्प के सक्रिय होने से वो तो नहीं है वो नहीं है फिर फिर हम कहते हैं वो सब थोथा पड़ जाता है वो कहीं जाता ही नहीं जो भी हम चाहते हैं वो सिवाय इस चक्र के और कहीं से भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है इसलिए ध्यान में उस चक्र पर जोर से नजर रखनी और ये बड़े रहस्य की बात है कि जितनी गहरी उस पर नजर हो उतनी ही शीघ्रता से वो सक्रिय हो जाता है। चक्रों को सक्रिय करने का उपाय उन पर अटेंशन उन पर ध्यान देना है जिस चक्र पर ध्यान जाएगा वही चक्र सक्रिय हो जाएगा इसका आपको शायद पता भी नहीं होगा कि अगर आप अपनी नाड़ी पर हाथ रखकर गिनती करें तो जितनी गिनती निकलेगी फिर दोबारा नाड़ी पर पूरा ध्यान देकर गिनती करें और आप पाएंगे कि नाड़ी की गति बढ़ गई सिर्फ ध्यान देने से गति बढ़ जाएगी ध्यान नाड़ी पर दिया और गति बढ़ी आप श्वास पर बैठ के पांच मिनट ध्यान दें और आप पाएंगे कि श्वास गहरी हो गई चक्रों के मामले में तो और भी अद्भुत बात है जिस चक्र पर ध्यान देंगे वही सक्रिय हो जाएगा ध्यान चक्र का भोजन फ्यूल पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में और गाड़ी चल पड़ी अकेले नाम से नहीं चलेगी गाड़ी हालांकि मैंने ऐसी अफवाहें सुनी है एक बार ऐसा हुआ कि फोर्ड की एक दुकान में एक आदमी कार करीब में गए उसने जो गाड़ी पसंद की उसको दिखाने के लिए मैनेजर वो कार निकाल के बाहर गया पांच सात मील जाके वो गाड़ी एकदम झटका खाके बंद हो गई उस देखने वाले ग्राहक ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है नई गाड़ी और एकदम बंद हो गई साथ ही मिल चल के ये नहीं चलेगा उसने मैनेजर ने अपने ड्राइवर को कहा कि जरा गौर से देख पेट्रोल डाला भी था कि बिना डाले ले आया। उस ड्राइवर ने कहा पेट्रोल तो डालना भूल ही गए नई गाड़ी है पेट्रोल तो बिल्कुल है ही नहीं कभी डाल नहीं गया वो ग्राहक हैरान हुआ उसने कहा फिर साथ मिल कैसे आई उस मैनेजर ने कहा इतना तो फोर्ट के नाम से चल जाती लेकिन गाड़ी वाड़ी चल जाती होगी नाम नाम लेने से चक्र नहीं चलने वाला वहां कुछ करना पड़ेगा उसको फ्यूल देने की जरूरत है और फ्यूल एक ही है चेतना के जगत में कॉन्शियसनेस के जगत में ध्यान एकमात्र भोजन है एकमात्र शक्ति इसलिए मैंने कहा कि वो मैं कौन हूं का तीव्र स्मरण करते समय ध्यान होना चाहिए आज्ञा चक्र पर और आप अनुभव करेंगे और अपन मिनट आज हम प्रयोग करेंगे उसके पहले आप अपने सिर पर हाथ रख के थोड़ा देख लेंगे और पंद्रह मिनट के बाद हाथ रख के देखना आप पाएंगे कि उतनी जगह थोड़ी सी जगह गर्म हो गई है बाकी हिस्सा गर्म नहीं वो जब भीतर कुछ चलता है तो बाहर तक गर्मी आ जाती है सच तो यह है कि जिनको चक्रों का अनु हुआ है वो आपके शरीर पर हाथ रख के जांच कर ले सकते हैं कि कौन सा चक्र सक्रिय रामकृष्ण की तो बड़ी आदत थी विवेकानंद पहली दफ़ा गए तो रामकृष्ण बगल के कमरे में ले गया द्वार बंद कर दिया गया कमीज खोल विवेकनंद थोड़ा घबराएगी क्या मामला है कमीज किस लिए खोले वो तो अच्छा हुआ कि लड़के थे लड़की होते तो बहुत झंझट हो जाते रामकृष्ण का पहले कमीज खोल विवेकानंद ने कमीज खोली रामकृष्ण ने छाती पर हाथ रखा और कहा ठीक है हो जाए अब विवेकानंद बाद में उनसे बहुत पूछने लगे कि क्या हो जाएगा क्या देखा आपने रामकृष्ण का पहले देख बोलू तो कौन सा चक्र तेरा सक्रिय नहीं तो मैं किसी दूसरी चीज पर मेहनत करता रहू और सब गड़बड़ हो जाए इस बात की पूरी संभावना है संभावना क्या सरल ही बात है क्योंकि उन चक्रों के जैसे ही वे सक्रिय होते हैं शरीर पर अलग बिंदु अलग अर्थ अलग उषमा अलग गर्मी लेना शुरू कर देते आपने बुद्ध की महावीर की मूर्तियों पर सिर के ऊपर बड़े बड़े बाल के गुच्छे देखे होंगे वो बाल के गुच्छे नहीं है वो अंतिम चक्र का प्रतीक है सिर्फ की वो चक्र सक्रिय हो गया वो चक्र सक्रिय हो गया उसका प्रतीक है वो सिर्फ बाल वो नहीं है बुद्ध और महावीर की दाढ़ी मुछी आपने नहीं देखी होंगी कि दाढ़ी मुछ दिखाई पड़ती हो वो नहीं है वो सिर पे भी बाल नहीं है वो सिर्फ प्रतीक है और अगर गिनती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गिनती एक हजार है वो जितने खांचे बने हुए सिर के ऊपर वो एक हजार जो अंतिम चक्र है उसके एक हजार आरों और पखड़ियों के प्रतीक हैं और कुछ भी नहीं वो अंतिम चक्र है सिर के ऊपर के हिस्से में और जिस आदमी के सिर पर वो चक्र फकरी हो जाए उसके सिर पर हाथ रख के आप कह सकते हैं वो चक्र फकरी हो गया क्योंकि उतना हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा सारी खोपड़ी से अलग हो जाएगा थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा वो अंतिम चक्र ब्रह्मचक्र है आज्ञा चक्र के बाद वो है और आज्ञा चक्र से ही उसमें प्रवेश मिलता है वो चक्र सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति इस शरीर से दूसरे शरीर को बिल्कुल पृथक करने में समर्थ हो जाता तब उसे ज्ञात होता है कि मैं ये शरीर नहीं मैं कुछ और ये सात चक्र है इनकी मैंने बात क्यों की इनकी मैंने इसलिए बात की ताकि आपको ख्याल न आ सके कि आपका केंद्रीय चक्र कौन सा है एक आपको समझ बूझ पूर्वक ध्यान कर लेना चाहिए और जो आपका केंद्रीय चक्र हो उससे ऊपर के चक्रों में बढ़ने की कोशिश शुरू करनी चाहिए और आज्ञा चक्र पर सर्वाधिक जोर देने की जरूरत है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधना में कोई गति नहीं हो सकती ये ध्यान रहे कि नाभि के नीचे के चक्र सिर्फ नाभि के नीचे ही नहीं है नीचे के चक्र भी है नीचे चक्र भी नाभि के ऊपर के चक्र सिर्फ ऊपर ही नहीं है शरीर में व्यक्तित्व के ऊपर के विकास के भी चक्र जो चक्र जितने ऊपर है वो उतने ही ऊपरी विकास का सबूत है अंतिम चक्र सर्वाधिक विकास का सबूत है जैसे ही आप इस मैं कौन के ध्यान में तीव्रता लाएंगे और तीन या चार महीने इस प्रयोग को चलाएंगे आपको अपने चक्रों का स्पष्ट बोध और दर्पण होना शुरू हो जाएगा आपको ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि मेरा कौन सा चक्र बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है कौन सा सक्रिय और आपको ये भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि जो चक्र सक्रिय है उसी तरह के राग द्वेश क्रोध माया मोह वो सब मुझमें सक्रिय इसलिए क्रोध को बदलना हो या मोह को बदलना हो तो क्रोध और मोह को कोई नहीं बदल सकता उसके चक्र को निष्क्रिय करने से बदलाव शुरू हो जाता प्रेम जगाना हो तो कोई प्रेम नहीं जगा सकता प्रेम के चक्र को सक्रिय करने से प्रेम की धारा शुरू हो जाती संकल्प पैदा करना हो तो संकल्प कोई पैदा नहीं कर सकता सीधा चाहे वो कितने ही तय करे कि मैं अंधेरे में नहीं डरूंगा मैं दुश्मन से नहीं डरूंगा लेकिन इससे कुछ नहीं होता वो दुश्मन से डरेगा ही अंधेरे में डरेगा ही वो जो ये कह रहा है कि मैं नहीं डरूंगा ये भी डर का ही सबूत है डर की ही खबर कोई बहादुर आदमी कभी नहीं कहता कि मैं नहीं डरता हूं जो भी आदमी कहे मैं नहीं डरता हूं समझना कि वो आदमी बहादुर नहीं।, नहीं तो उसे ये ख्याल भी पैदा नहीं होता कि मैं नहीं करता हूं अकबर के दरबार में दो दो राजपूत जवान लड़के एक दिन सुबह सुबह आए दोनों जुड़वा भाई हैं आके अकबर के दरबार में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम सेना में भर्ती होने की तलाश में हैं। हम दो बहादुर जवान हैं। क्या आपको जरूरत अकबर ने कहा कि तुम बहादुर जवान जवान अपने को कहते हो कोई सर्टिफिकेट कोई प्रमाण पत्र लाए हो हम कैसे मान लो कि तुम बहादुर हो वो दोनों हंसने लगे उसने कहा हमें ऐसी आशा थी कि आप जैसा आदमी और ये पूछेगा बहादुरी का कहीं कोई सर्टिफिकेट हुआ है कोई प्रमाण पत्र हुआ है और बहादुर आदमी किसके पास जाएगा लिखवाने अगर कोई आदमी प्रमाण पत्र लिखवा के आए तो सबूत हो गया कि आदमी बहादुर नहीं बहादुर आदमी किसी से प्रमाण पत्र लिखवाएगा कि लिख दो मेरे लिए कि मैं बहादुर चरित्रवान आदमी किसी के पास जाएगा कि लिख दो कि मैं चरित्रवान हूं अगर चरित्र खुद अपना प्रमाण नहीं है तो कौन सा पत्र प्रमाण पत्र प्रमाण हो सकता है उन्होंने कहा हम बहादुर इतना हम कह सकते हैं मौका पड़े तो दिखा सकते हैं लेकिन प्रमाण पत्र नहीं अकबर ने कहा तो देखें फिर हम कैसे देखें कैसे पता चले उन्होंने तो कहा देखना ही चाहते हैं अकबर ने कहा देखना चाहते उन दोनों की तलवार बाहर निकल गई अकबर तो घबरा गया कि उनका क्या इरादा है और वो तलवारें तो जूझ गई एक दूसरे से जुड़वा भाई थे दोनों प्यारे जवान थे अभी अभी फूल खिलना शुरू हुआ वो एक दूसरे की छाती में घुस गई वो दोनों जवान एक क्षण बाद जमीन पर पड़े थे खून के फवारे में आ रहे थे हकबन्न का पागलो ये क्या किया तो उन्होंने कहा कि सिवाय मरने के और बहादुर क्या सबूत दे सकता है बहादुरी का और क्या सबूत हो सकता है कि हम मर सकते हैं हंसते हुए एक क्षण में मौत हमें खेल राजपूत सरदारों को बुलाया आप दोनों और कहा यह क्या गड़बड़ हो गई तो उन्होंने कहा आप गलत आदमी हो आपको पता नहीं कि राजपूत से बाजरी की बात नहीं पूछनी चाहिए अब कभी भूल के मत पूछना तो मतलब ही एक होता है कि मौत को तो हम खेल समझते हैं ये जो जवान लड़के हैं इनके आज्ञा चक्र का आपको कुछ अंदाज हो सकता है कि कैसा रहा होगा अगर मौत को ये इस तरह खेल सकते हैं तो परमात्मा को भी इसी तरह पा सकते हैं। ध्यान रहे परमात्मा के रास्ते पर भी छत्री होने की जरूरत पड़ती है वो रास्ता भी बनिए का रास्ता नहीं वो नहीं है वो रास्ता भी एक साहस से भरे हुए संकल्पवान आदमी का रास्ता है इसलिए दुनिया जितनी कम छतरी होती चली गई है उतना ही परमात्मा से हमारा संबंध समाप्त होता चला दुनिया आज वणित के हाथ में है वैश्य के हाथ में आज हम कह सकते हैं कि बीसवीं सदी बनिए की सदी है आज दुनिया में ताकतवर वो है जो चाला दुकानदार अगर हम ऐसा इतिहास को उठा के देखे तो शायद इतिहास के प्राथमिक चरण और तरह के व्यक्तित्व से प्रभावित रहे अब और तरह का व्यक्तित्व प्रभावी है कल शायद और तरह का व्यक्तित्व प्रभावी होगा एक बात तय है लेकिन कि जिस समाज में जितना साहस कम होगा उतना संकल्प कम होगा जितना संकल्प कम होगा उतना धर्म कम हो जाए धर्म मूलता संकल्प की ही अभिव्यक्ति है इसलिए मेरा जोर है कि चक्र पर पूरी की पूरी चेष्टा करनी ये द्वार है और आज जब हम ध्यान के लिए बैठे तो सारी समग्र शक्ति दोनों आंखों के बीच में चली जाए कि वहां कोई चीज चलने लगे कोई सूरज घूमने लगे और जब पूरे तरह ध्यान वहां होगा तो आप कुछ ही दिन में अनुभव कर सकते हैं आज भी अनुभव कर सकते हैं कि जैसे एक छोटा सूरज वहां घूमना शुरू हो गया उसकी गर्मी भी पूरे मस्तिष्क को छानी शुरू हो जाएगी एक छोटा सा सूरज तेजी से घूम रहा है जैसे कभी हाथ के कंध में से सूरज को देखा हो घूमते हुए वैसा छोटा सूरज वहां घूमता हुआ मालूम पड़ेगा और जिस जैसी साधना गहरी होगी वो सूरज बड़ा होता चला जाएगा जैसे जिस जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ने लगेगा कि जो आप कल तक नहीं थे वो होना शुरू हो गए व्यक्तित्व में एक बल आया रीढ़ पैदा हो गई पैर मजबूत हो गए हैं संकल्प बली हो गया इसी संकल्प के सहारे इसी संकल्प के द्वार से मनुष्य परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट होता, गए उस मंदिर के संबंध में शेष बातें कल हम करेंगे अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे और ध्यान रहे कि सिर्फ बैठ जाना काफी नहीं है ये भी ध्यान रहे कि धीरे धीरे दौड़ाना भी पर्याप्त नहीं है और यह भी ध्यान रहे कि इतने लोग जहां मौजूद हैं अगर ये सारे लोग साथ मेहनत करते हैं तो आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं इन सारे लोगों की मेहनत का भी आपको फायदा मिलता है तो मैं कल आपको कहूंगा कि कैसे यह फायदा उपलब्ध हो जाता है जहां अगर दो हजार लोग बैठकर तो हजार लोगों का विचार का संकल्प एक हवा पैदा करता है एक साइकिल मास्टर पैदा करता है एक विचार की तरंगें यहां दौड़नी शुरू हो जाती है जो आपके मस्तिष्क को भी छुएंगी और स्पर्श करेंगी विचार आपके भीतर ही नहीं चलता है उसकी खबरें उसकी लहरें आपके चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती लेकिन हिंदुस्तान में कभी भी सामूहिक प्रार्थना विकसित नहीं हुई और हिंदुस्तान के धर्मों में एक बुनियादी कमियों में से एक कमी कही जा सकती है हिंदुस्तान के धर्मों ने कोई सामूहिक प्रार्थना विकसित नहीं की सामूहिक ध्यान का अद्भुत अर्थ है जो एक व्यक्ति अकेले में नहीं कर पाएगा वो सारे लोगों के साथ आसानी से संभव हो सकता है इसलिए इस मौके को ऐसी मत खो कि ठीक बैठे अकेले भी आप बैठेंगे अपने घर में लेकिन ये मौका बहुत अद्भुत है 2000 लोग भी आपके साथ हैं आपको पता नहीं कि अगर आप अकेले दौड़ रहे हो तो ये दौड़ में एक बात है अब 2000 लोग साथ दौड़ रहे हो उनके हाथ आपको छू रहे हो उनके पैर आपको छू रहे हों उनकी आवाजें आपको सुनाई पड़ रही हों तो बात दूसरी मैंने तो यहां तक सुना है कि मिलिट्री के जनरल्स पुल से गुजरते वक्त सैनिकों को एक साथ पैर गिराने की मनाही कर देते क्योंकि अगर पैर एक साथ गिर रहे हो तो पुल के गिर जाने का डर है रिजन तोड़वा देते हैं कि तोड़ दो तो रिजिम पैर अलग अलग गिरने चाहिए अब अगर एक हजार आदमी गुजर रहे हो पैर एक साथ गिर रहे तो एक हजार आदमियों के पैर के गिरने की जो लय पैदा होती है जो ध्वनि पैदा होती है जो तरंज पैदा होती है वो ब्रिज को तोड़ सकती है शायद आपको यह पता ना हो इस बात की संभावना है कि एक तंबूरा रखा हो और अगर दस तंबूरे वहां बजाए जाए एक लय में तो जो तंबूरा नहीं बज रहा है उसके तार हिलने शुरू हो जाते हैं और वही ध्वनि देने लगते हैं जो कि दस तंबूरे दे रहे हैं इस बात की संभावना अगर यहां दो हजार लोग बैठे हैं और एक संकल्प कर रहे हैं और एक ध्यान कर रहे हैं के बीच में एक आदमी जो धीरे धीरे कर रहा है उसकी हृदय की गति भी तीव्र हो जाती उसका संकल्प भी बलपूर्वक हो जाती उसके चित पर भी चोट लगने लगती चारों तरफ की हवाओं की चारों तरफ की तरंगों की उसकी बात में कल करूंगा कि वो कैसे संभव हो जाता लेकिन अगर बल से हम करें पूरी शक्ति से हम करें तो नहीं होने का कोई कारण नहीं कल मैंने समझाया था दो मिनट आपको समझा दू हो सकता है कुछ नए मित्र हो सबसे पहले तो रीढ़ को सीधा करके बैठ जाना है हाथ की पांचों उंगलियों और दूसरी पांचों उंगलियों के बीच में डाल देना है और हाथ को अपनी गोद में रख लेना है मुठ्ठियां बंद कर लेनी है दस उंगलियां उलझा के क्योंकि तो जितने जोर से आप पूछेंगे अपने भीतर मुठ्ठियां उतनी जोर से बनती चली जाएंगी वो सबूत होंगे कि भीतर आप कितनी तेजी से पूछ रहे रीढ़ को सीधा कर लेना फिर आंख बंद कर लेना और आंख बंद कर लेने के बाद औठ बंद कर लेने हैं जवान ऊपर तालू से सट जाएगी औठ बिल्कुल बंद हो जाएंगे और फिर पूरी शक्ति से भीतर अपने से पूछना है मैं कौन हूं मैं कौन हूं और तेजी से पूछना है कि दो मैं कौन हूं के बीच में जगह न रह जाए और इतनी तेजी से पूछना है कि भीतर कोई शक्ति कायम बाकी ना रह जाए पूरी शक्ति से पूछना है कि मैं कौन हूं सारा प्राण कब जाए सारे प्राण की जीव मंथन करने लगे एक एक रोड़ पूछने लगे हृदय की धड़कन पूछने लगे श्वास फ्वास पूछने लगे सारा शरीर पूछने लगे कि मैं कौन हूं एक बुखार एक ज्वर छा जाए पूरे व्यक्तित्व